मेरी पसंद के तमाम सुनने वालों को मेरा यानी ईशा का प्यार भरा नमस्कार लीजिए फिर एक बार मैं हाज़िर हूँ अपनी पसंद के लोक संगीत पर आधारित कुछ फिल्मी गीतों के साथ दोस्तों इस प्रोग्राम की पहली कड़ी में हमने मिज़ोरम मणिपुर गुजरात आसाम पश्चिम बंगाल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत पर आधारित गीत सुने आज की कड़ी में मैं सबसे पहले आपको ले चलती हूँ उत्तर प्रदेश जहाँ का लोक संगीत बहुत ही समृद्ध है होरी चैती कजरी पूर्वी सोहर ऐसे न जाने कितने प्रकार के गीत कितने ही मौकों पर गाए जाते हैं पर आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे लोक नृत्य के बारे में बताना चाहती हूँ जो आज लुप्त होने की कगार पर है ये है धोबिया नाच पूरा दिन काम करके थके हुए धोबी लोग शाम को अपनी थकान मिटाने के लिए और मनोरंजन के हेतु इस नृत्य को अपनी कमर पर घुँघरू बांधकर किया करते थे इस नृत्य को आमतौर पर पुरुष ही किया करते हैं एक वक्त था कि लगभग सभी मांगलिक कार्यों पर धोबिया नाच का आयोजन सामान्य रवायत का हिस्सा था आज गुजरात की भवाई की तरह ये भी कहीं खोसा गया है खैर फिलहाल मेरे पास उन्नीस की फिल्म रतन का एक गीत है जिसमें नई नवेली दुल्हन के स्वागत में धोबिया नाच का आयोजन किया गया है फिल्म में सिचुएशन के अनुसार मामूली बदलाव भी किए गए हैं पर असल में ये धोबिया नाच है जिसे आजूरी और कृष्ण कुमार पर फिल्माया गया है गीतकार डीएन एन मधोक और संगीतकार नौशाद जो कि खुद उत्तर प्रदेश से थे तो आनंद लेते हैं रतन फिल्म के इस धोबिया नाच का वो जाने वाले के हा, के जमना तेरा बाल मुआ बे बाबे बाबा वो जाने वाले बाल मुआ के हाँ हा। जमना तेरा बाल मुआ बे बाबा बे बाबा तेरे बिना मेरा दिया लागे सही बीबिया लागना याद नहीं छोड़े तेरी सुनिया अंधेरी मेरी अब जम कहा वो तिल को ले पर गा कर दिया लौटे आलोटे आप वो तिल को ले पर लौट के आ लौट के आ वो जाने वाले बाल मुआ गमन तेरा बाल बे बबा बे बबा बड़ी पंड ऐसी आना चोट उठ की गीत जताना मुझे याद है फिर और जी ऐसी आँख मिलाना मुझसे आंख चुरा कर जाना मुझे याद है झूठों से कहे बोलूं जा री रीजाबा बेवफा बबा झूठों से कहे बोलूं जा री जा बेवफा बेवफा हो जाने वाले बाल ते ते जमना तेरा बाल मुआ बे बबा बे बबा उत्तर प्रदेश की तरह बिहार का लोक संगीत भी बड़ा समृद्ध है विविध विषयों पर त्योहारों पर ऋतुओं पर आधारित गीत और लोक नृत्य से सजा है बिहार का लोक संगीत 19वीं सदी में बहुत सारे बिहारी अनुबंधित मजदूरों को मॉरिशियस कैरेबियन आईलैंड साउथ अफ्रीका जैसे देशों में काम करने के लिए ले जाया गया लिहाजा इन प्रदेशों में आपको बिहारी लोक संगीत का असर देखने को मिलता है इसी तरह पार्टीशन के बाद जो बिहारी मुस्लिम बांग्लादेश और पाकिस्तान में जा बसे वे भी अपने साथ इस विरासत को ले गए बिहार के लोक संगीत पर गांव की जीवन शैली एवं बोली का बड़ा प्रभाव है खासकर बिहार के भोजपुरी गीत तो बड़े ही लोकप्रिय हैं आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिहार की मिट्टी की खुशबू से सजा उन्नीस की फिल्म तीसरी कसम का ये गीत मनडे और साथियों की आवाज़ में गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंदरे वाली मुसाफिर मोहलिया पिछड़े वाले मुनिया चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंदरे वाली मुनिया चलत मुसाफिर मोहलिया वाली मुनिया Ullubai ki halbiya to kanya, Ullubai ki halbiya aare mama. Ullubai ki halbiya to kanya aare, barfi ke sab rast le diya de bhide bali hunya. Barfi ke sab rast le diya de bhide bali hunya. Barfi ke sab rast le diya de bhide bali hunya. उड़ बैठी पद जुआम तो कनिया उड़ बैठी पद जुआ तो कनिया हाँ, उड़ बैठी पद जुआम तो कलिया कपड़ा के सब रसलिया मुनिया कपड़ा के सब रसले मियाारे पिछड़े वाली मुनिया कपड़ा के सब रसलिया मुनिया a <laughs> के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया मीरा के सब रथ लेवाली मुनिया मीरा के सब रथ ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया चलत मकावेदन मोहिया रे पिंजरे वाली मुनिया चलत मका वेदन मोहिया रे पिंजरे वाली मुनिया चलत मका बिहार से आए चलते हैं हम हरियाणा हरियाणा के लोक गीतों को रागनी भी कहा जाता है हालांकि उनकी शास्त्रीय संगीत के साथ कोई समानता नहीं है हरियाणा में लोक संगीत की विविध शैलियां प्रचलित हैं जैसे घरवा गायन झूलना पटका रसिया आदि इनमें से एक बहुत ही प्रचलित शैली है सपेरा गीत सपेरा नृत्य हरियाणा और राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है सपेरों को हरियाणा में सपेरा सपेला या जोगीनाथ कहते हैं तो राजस्थान में ये कालबेलिया के नाम से जाने जाते हैं इस नृत्य का सबसे मोहित कर देने वाला अंग है बीन और उस बीन की धुन पर नागिन नाच हिंदी फिल्मों में इस धुन का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है मुझे याद आ रहा है 1948 की फिल्म पद्मिनी का ये गीत सपेरा बीन बजायो रे, जो कि लता मंगेशकर और अशोक कुमार की आवाज़ में था बली साहब के इस गीत को संगीत से सजाया था संगीतकार ग़ुलाम हैदर साहब ने और उस पर से अनिल बिश्वास साहब ने एक बड़ा ही प्यारा गीत बनाया था फिल्म आरजू के लिए मेरा नरम करजवा डोल गया जिसे लता मंगेशकर ने गाया था और प्रेम धवन ने लिखा था इस गीत को सुनकर हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये हरियाणा की सपेरा धुन से प्रेरित है दरअसल संगीतकार सलील चौधरी की तरह अनिल बिश्वास ने भी अपने संगीत में लोक संगीत के साथ बहुत से प्रयोग किए थे और इस तरह उन गीतों को अपने रंग में रंग दिया था कि ये बिल्कुल अनिल विश्वास का ही गीत लगे ठीक उसी तरह जिस तरह नौशाद ने हिमाचल प्रदेश के लोक धुन को अनोखी अदा के गीत आज कहाँ जाके मैं ऐसे सजाया था कि लगे कि ये नौशाद की ही धुन है खैर आरजू फिल्म के जिस गीत की अभी मैंने बात की उसकी शुरुआत होती है बिहार के लोक संगीत पर आधारित एक टुकड़े से और गीत हरियाणा की सपेरा धुन पर आधारित है मेरे दोस्त उर्वीश कोठारी के शब्दों में इस गीत को बिहार और हरियाणा के लोक संगीत का पॉलिश वर्जन भी कह सकते हैं लेकिन फिलहाल जो गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ वो है हरियाणा की सपेरा धुन पर आधारित उन्नीस सौ की फिल्म नाग पद का जिसे संगीतबद्ध किया था सन्मुख बाबू ने लिखा था प्रेम धवन ने और गाया था गीता दत्त और कृष्ण गोयल ने तो आइए आनंद उठाते हैं हरियाणा के सपेरा नाच का गुरुआर के फा पार तीर तोड़े नन का गुरुआ के पार तीर तो ननका बीन बजाई गयो कन को मात बनाई गयो मैं तो बैठी दिल को हार तीर तो ननका नागा जी गुरु हरियाणा की बात अब चलते हैं उस भूमि पर जहाँ की हवा में मक्के दी रोटी और सरसों के साग की खुशबू है ऐसी भूमि जहाँ देश पर मर मिटने से लोग जरा भी नहीं हिचकि जाते जी मैं बात कर रही हूँ पंजाब की जहाँ के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है भांगड़ा भांगड़ा एक जीवंत लोक संगीत व लोक नृत्य है जो पंजाब से शुरू हुआ बैसाखी के समय फसल कटाई का अनुष्ठान करते समय लोग परंपरागत रूप से भांगड़ा करते हैं भांगड़ा के दौरान लोग पंजाबी बोली के गीत गाते हैं तथा लुंगी व पगड़ी बांधे लोगों के घेरे में एक व्यक्ति ढोल बजाता है जबकि भांगड़ा की शुरुआत फसल कटाई के उत्सव के रूप में हुई परंतु आगे चलकर ये विवाह तथा नववर्ष समारोहों का अंग भी बन गया पिछले कुछ वर्षों के दौरान भांगड़ा की लोकप्रियता में विश्व भर में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है दोस्तों आज मैं आपको जो गीत सुनवा रही हूं उसका विषय है समाज में प्रवर्तित अन्याय भांगड़ा में इस विषय को बहुत ही खूबसूरती से पिरोया है संगीतकार सलिल चौधरी ने गाया है इसे एस बलबीर और मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने और लिखा है प्रेम धवन ने तो चलिए सुनते हैं पंजाब की भांगड़ा शैली पर आधारित उन्नीस की फिल्म जागती रहू का ये गीत एवे दुनिया देवे दुहाई झूठा पौधी शोर ते अपने दिल तो पुछके देखो कौन नहीं है चोर ते मैं झूठ बोलिया कोई ना कि मैं पुखुर सोलिया कोई ना कि मैं जहर खोलिया कोई ना भाई कोई ना ना भाई कोई नावे दुनिया देवे दुहाई झूठा पादी शोर ते अपने दिल तो पुछके देखो कौन नहीं है चोर ते की मैं झूठ बोलिया कोई ना देखी मैं पुखुर सोलया कोई ना देखी मैं जहर सोल को कोई ना भाई कोई ना भाई कोई ना ओ बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले बल झूठ बोलिया कोई ना एक कुफर तो लिया कोई ना एक मैं जहर बोलिया को कोई ना भाई कोई ना भाई कोई ना हटके ज्ञानी बंदे राम नाम जप देते गौशाला दे चंद ते कि मैं झूठ बोलया कोई ना कि मैं कुफर तो लिया कोई ना कि मैं जहर को कोई ना भाई कोई ना, भाई कोई, ना, भाई कोई, ना भाई कोई ना ओ चढ़ते वेखे सच्चे झूठा उड़ावे कब क्या झूठ बोलिया कोई ना देखी मैं कुफर तो कोई ना देखी मैं जहर घोलिया को कोई ना भाई कोई ना भाई कोई ना हटके दोस्तों पंजाब केवल देश प्रेम भांगड़ा या सरसों का साग और मक्के की रोटी ही नहीं पंजाब झेलम चिनाब रावी ब्यास और सतलुज भी है और पंजाब सोहिनी महिवाल ससी और हीर रांझा भी है हीर रांझा की प्रेम कथा आज भी पंजाब में बड़े चाव से गाई और सुनी जा सकती है इसमें भी वारिस शाहब की हीर बड़ी मशहूर है वारिस शाह एक पंजाबी कवि थे जो मुख्य रूप से अपने हीर रांझा नामक काव्य कथा के लिए मशहूर हैं कहा जाता है कि उन्होंने हीर को वारिस की हीर बनाकर अमर कर दिया बताते हैं कि वारिस की हीर इतनी लोकप्रिय हुई कि लोग दूर दूर से उनके द्वारा रचित हीर सुनने आते और हीर सुनकर दीवानों की तरह झूमने लगते इस तरह वारिस शाह के हीर ने कई रांझे बना दिए पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में रांझा जाति के अलावा बहुत सी और भी ऐसे लोग हैं जो रांझे न होकर भी अपने नाम के साथ रांझा लिखते हैं इसी पर आधारित बहुत से गीत हिंदी फिल्मों में सुने जा सकते हैं फिलहाल मैं आपको सुनवा रही हूँ दो गीत जो एक ही धुन पर आधारित हैं एक तो वारिस शाह का कलाम है जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था 1956 की फिल्म हीर के लिए जिसे संगीतबद्ध किया था अनिल बिश्वास ने फिल्म की शुरुआत में टाइटल के दौरान इस गीत को आप सुन सकते हैं ठीक इसी तरह इसी तर्ज पर अनारकली फिल्म के टाइटल्स के दौरान आप हेमंत कुमार की आवाज़ में सुन सकते हैं ए बा अहिस्ता चल दूसरा जो गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ ठीक वारिस शाह के कलाम के बाद वो है लता मंगेशकर की आवाज़ में 1955 सौ की फिल्म तांगा वाली से जिसे संगीतबद्ध किया था सलील चौधरी ने और लिखा था प्रेम धवन ने तो आनंद लीजिए हीर का श्क दे हाथ लाइए पहलों रब द ना त्या जी फिर नबी रसूल पैगंबरानू दम दम दरूद पहुँचाए जी ज़े हीर इश्क़ दी गल सुती नवें सिरे तो फिर जगाए जी नाल रल के ओ उन इश्क दी गल हिलाईए जी पंजाब की तरह राजस्थान के इतिहास और साहित्य में भी जिस तरह अनगिनत वीरों की वीरता की कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं ठीक वैसे ही अनगिनत प्रेम कहानियाँ भी साहित्य और साहित्य के अलावा कवियों की कविताओं दोहों के साथ जनमानस द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों व कहानियों में अमर है इन प्रेम कहानियों में ढोला मारू मोमल महिंद्रा बाघा भारमती जलाल बुबना केहर कंवल उजली जेठवा सैनी बिजानंद अनारा बेगम के साथ जोधपुर के महाराजा गज सिंह की प्रेम कहानी किशनगढ़ के महाराजा की किशनगढ़ की चित्र शैली बणी ठणी की नायिका के साथ प्रेम कहानी के साथ ही बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं जिनके दोहे व गीत राजस्थान में जन जन के होठों पर हैं ऐसी ही एक कहानी है रामू चंदना की जो एक विरह कथा है रामू चंदना प्रेम कहानी के नायिका चंदना एक जागीरदार परिवार से थी तो नायक रामू एक सुनार परिवार से था इस प्रेम कहानी पर राजस्थानी भाषा में दो फिल्में बनी हैं एक रामू चंदना और दूसरी महारी प्यारी चंदना के नाम से दोनों ही फिल्में राजस्थान में बड़े चाव से देखी गई थी लेकिन फिलहाल मैं आपको सुनवा रही हूँ उन्नीस की फिल्म रंगीला राजस्थान का ये गीत जिसे गाया है सितारा और राजा गुल ने गीतकार और संगीतकार भरत व्यास मरुभूमि राजस्थान में यूँ तो बरसात बड़ी खुशियाँ लेकर आती है पर बिरही जनों के दिलों को तो जैसे चीर कर रख देती है जब भी इस गीत को मैं सुनती हूँ इस दर्द की चुभन को महसूस कर सकती हूँ खासकर जिस तरह से सितारा और राजा गुल ने इसे गाया है लाजवाब आइए सुनते हैं रंगीला राजस्थान फिल्म का ये गीत दिर मेरे, दिर मेरे, जन नीदी को जागरे नंदा बदली चलते हैं महाराष्ट्र आनंद लेने लावणी का ये माना जाता है कि नृत्य अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम होते हैं ऐसे में किसी राज्य की संस्कृति से रूबरू होने के लिए वहाँ की लोक नृत्य कलाओं को जानना सबसे अच्छा रहता है महाराष्ट्र में विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य किए जाते हैं किंतु तो इन नृत्यों में लावणी नृत्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावणी शब्द लावणीय से बना है जिसका अर्थ होता है सुंदरता लावणी महाराष्ट्र राज्य की लोक नाट्य शैली तमाशा का अभिन्न अंग है आज इसे महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली के रूप में जाना जाता है संगीत कविता नृत्य और नाट्य सभी मिलकर लावणी बनते हैं इनका सम्मिश्रण इतना बारीक होता है कि इनको अलग कर पाना लगभग असंभव है माना जाता है कि इस नृत्य कला का आरंभ मंदिरों से हुआ जहां देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नृत्य और संगीत का आयोजन किया जाता था इस नृत्य के साथ साथ पारंपरिक गीत भी गाए जाते हैं रंग बिरंगी भड़कीली साड़ियों और सोने के गहनों से सजी ढोलक की थापों पर थिरकती लावणी नृत्यांगनाएं इस नृत्य कला के नाम को सार्थक करती हुई दर्शकों को वशीभूत कर लेती हैं 9 मीटर लंबी पारंपरिक साड़ी पहनकर और पैरों में घुंघरू बांधकर 16 श्रृंगार करके जब ये नृत्यांगनाएं खूबसूरती से अपने जिसम को लहराती हैं तो दर्शकों को निमंत्रित करते भावों से उकसाती हैं दर्शक मधोश होए बिना नहीं रह पाते लावणी नृत्य दो प्रकार का होता है निर्गुणी लावणी और श्रृंगारी लावणी निर्गुणी लावणी में जहाँ अध्यात्म की ओर झुकाव होता है वहीं श्रृंगारी लावणी श्रृंगार रस में डूबी हुई होती है लावणी नृत्य इतना अधिक प्रसिद्ध है कि हिंदी फिल्मों में अनेकों गाने इस पर फिल्माए गए हैं लेकिन फिलहाल मैं आपको सुनवा रही हूँ उन्नीस की फिल्म परदेसी की यह लावणी जिसे गाया था मीना कपूर मन्ना डे और साथियों ने, लिखा था प्रेम धवन और अली सरदार जाफरी ने और संगीत किया था अनिल ने। इस गीत की तर्ज उन्होंने महाराष्ट्र की मशहूर लावणी डोंगरी शेठ माझा ग पर से बनाई थी तो झूमते हैं फिल्म परदेसी की इस लावणी के ताल पर जीण जीण जीण जीण जीण जीण पानी आज मोरे अंगना रिमि छिमी बरसे पानी है आज मोरे अंगना पूरे सुनरिया धानी आज मोरे अंगना रिमी छिमी बरसे भरते पानी आज मुड़ी अंगना गीरी गीरी काले में के राजा, के आज राजा अंगना। जो रे, तो न और न और वाली है छोटी सी बातरे खातरे कैसी ये रुकम से पानी आज मोरी अंगना बर से पानी है आज मोरे अंगना बलते पानी आज मेरी अंगना दीड़ी दीड़ी आजा, राजा के आज राजा से पानी पानी पानी प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको ले चलती हूँ गोवा जहाँ की संस्कृति में लोक संगीत बसा हुआ है लोक नृत्य और संगीत गोवा के लोगों की जीवन रेखा है और ये गोवा संस्कृति का अभिन्न अंग है संगीत और लोक नृत्य के बिना यहाँ मौज मस्ती अधूरी है कहते हैं कि यदि आप वास्तव में समुद्र तटों की रानी गोवा की आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको गोवा में सर्वश्रेष्ठ लोक नृत्य और संगीत का आनंद लेना चाहिए गोवा में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जो पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों का एक सुंदर मिश्रण है गोवा पर शासन करने वाले पुर्तगाली और इसराइली लोगों ने गोवा के लोक नृत्य और संगीत को प्रभावित किया था परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति में गहराई से निहित गोवा का पारंपरिक लोक नृत्य गोवा के लंबे इतिहास समाज के स्तर और गोवा के जीवन की झलक दिखाता है गोवा के कुछ नृत्य सबसे लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य हैं घोड़े मोदनी धनगर नृत्य गोफ तलगाड़ी शिम्मो और मुसेत खेल आदि लोकगीतों सहित गोवा का पारंपरिक संगीत गोवा के ग्रामीण इलाकों में सबसे अधिक सुना जा सकता है गोवा के कुछ सबसे लोकप्रिय पारंपरिक संगीत हैं मांडो सुवारी ओवी धल्लो और डुवालो आदि गोवा का संगीत अनोखा है यहाँ के पारंपरिक संगीत में पूर्वी और पश्चिमी प्रभावों का सुंदर संयोजन भी देखा जा सकता है पुर्तगाली प्रभाव के कारण गोवा में विभिन्न स्थानों पर कोंकणी और पुर्तगाली गीतों का मिश्रण सुना जा सकता है और जाहिर सी बात है कि फिल्म संगीत ने भी गोवा को बड़े प्यार से अपनाया है हमारी हिंदी फिल्मों के बहुत से म्यूजिक अरेंजर्स गोवा से ही थे उन्नीस की फिल्म जाल गोवा की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म थी जिसमें संगीतकार एस डी बर्मन का संगीत था इस फिल्म में गोवा के लोक संगीत का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया था ख़ासकर इस फिल्म के दो गीतों का मैं जिक्र करूंगी जिनमें पोर्टुगल के कोरिटिनो नृत्य शैली का साफ प्रभाव देखा जा सकता है एक तो है चोरी चोरी मेरी गली आना है बुरा और दूसरा मारिया मारिया तो प्रोग्राम के आखिर में सुनिए जाल फिल्म का ये गीत जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने और गाया था लता मंगेशकर और साथियों ने। चलते-चलते मंगेश गिरधारी विश्व बावजूद इस प्रोग्राम को तैयार करने में, में मेरी पूरी मदद की आशा करती हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा अपनी राय से हमें जरूर नवाजें फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को तब तक के लिए मुझे यानी ईशा को इजाजत दीजिए नमस्कार रोक लो गर्व गलत चल चूरी गुराके बिना बात किए जाना है बुरा चूरी चूरी मेरी गलिया नाके बिना बात किए जाना है बुरा अच्छे नहीं ये इशारे पेड़ों तले छुप छुपा के दो बातें कर ले नजरों से नजरे मिला के दिन है प्यार के मौजा के पुटर साना है बुरा चोरी चोरी मेरी गलिया न है बुरा आपके बिना बात किए जाना है बुरा भाई है बुरा आपके बिना बात किए जाना है बुरा बात किए जाना है बुरा चुरी चुरी मेरी गली आना है बुरा आपके बिना बात किए जाना है बुरा <laughs>